कुना है भगवते श्रुति कहते हैं हरे हे ओम आम सोमानगु स्वरणम कृष्ण हे ब्राह्मणस्पते कक्षेवंतम ओसीजह अर्थात हे ब्राह्मणस्पते आप सोम का सेवन करने वाले को प्रकाश मान कीजिए जैसे उसीज के पुत्र पुक्क्षिवान को आपने महिमावान बनाया वैसे ही आप हमें भी महिमावान बनाने की कृपा करें हे ब्रह्मणास्पते आप रोगहारी हैं आप धनवान हैं आप ऐश्वर्य दाता हैं आप पुष्टवर्धक हैं आप जल्दी काम समाप्त करने वाले हैं आप हमारे पास पधारने की कृपा करें हे ब्रह्मणास्पते आप हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए हम पर धूर्त अग्नि लोगों का बुरा असर न हो मित्र देवता आर्यमान देवता और दुर्धरस वरुण तीनों हमारी रक्षा करने की कृपा करें राह कठिन स्थान और घर आदि स्थानों में भी तीनों देवों की कृपा से पापी शत्रु असुर नहीं डाल सकते वे तीनों देव अदिति देव के पुत्र हैं वे तीनों मनुष्य को दीर्घ जीवन देते हैं तीनो देव मनुष्यों को कवि खत्म न होने वाली ज्योति प्रदान करते हैं हे इंद्र आप अहिंसक हैं यजमान हावे दाता हैं यजमान की धन दान से सेवा करते हैं आप ऐश्वर्य युक्त हैं आप यजमान को अधिक धन दान करने की कृपा करें सावित्री वर्णन करने योग्य है सौभाग्यवान है हम उन सविता देव की बुद्धि पूर्वक उपासना करते हैं वह सविता देव हमारे बुद्धि को प्रेरित करने की कृपा करें हे देवगण आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें आपका रथ हमारी रक्षा करने की कृपा करें आप चारों ओर से हमारी रक्षा करने की कृपा करें ताकि हमारे धन की रक्षा हो सके हे अग्नि हम अच्छी संतान वाले हों हम अच्छे वीरों वाले हो हम सुवीरों का अच्छे अन्न से पोषण करें आप हमारी संतान की रक्षा करने की कृपा करें आप हमारे शत्रुओं की रक्षा करने की कृपा करें हे अगने आप हमारे पालक की रक्षा करने की कृपा करें हे अगने आप बुलाने योग्य हैं आप सर्वविद हैं आप हमारे लिए श्रेष्ठ धन धारण करने की कृपा कीजिए आप हमारे पास आने की कृपा कीजिए आप सम्राट हैं आप शोभा सहित पधारने की कृपा करें अथवा शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए हे अग्नि आप गृहपति हैं हमारे संतान के लिए धन देने वाले हैं आप गृहपति हैं आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए यह अग्नि दक्षिण है यह अग्नि धनवान है यह अग्नि पुष्टि वर्धक है आप वैभव वर्धक हैं आप शोभा सहित पधारिए और हमें भी शोभा प्रदान करने की कृपा कीजिए हे घर भयभीत मत होइए आप कांपिए मत हम ऊर्जास्वी होने के लिए आपके पास आते हैं हम ओज संपन्न होकर आप में प्रविष्ट होते हैं हम श्रेष्ठ बुद्धिमान होकर आप में प्रविष्ट होते हैं हम दुखहीन होकर आप में प्रविष्ट होते हैं प्रवास के समय जिसके बारे में सोचते हैं अच्छे मन से उस घर में प्रसन्नता से रह रहे हैं घर के पास रहने वाले देवता ज्ञानी है वे देवता हमारे इस भाव को न जानने की कृपा करें हमारे घर में सुख से रहने के लिए गायों को सम्मान पूर्वक बुलाया है हमारे घर में सुख से रहने के लिए भेड़ों को तक सम्मान से बुलाया है हमारे घर में सुख से रहने के लिए आज को सम्मान से बुलाया है अन्न की समृद्धि हेतु हम इनका आवाहन करते हैं हम कल्याण हेतु आपका आवाहन करते हैं अनिष्ट निवारण हेतु हम आपका आवाहन करते हैं हम लौकिक और पारलौकिक सुख पाने की इच्छा से आपका आवाहन करते हैं हे hey मारुत गण आप शत्रुओं की हिंसा करने वाले हैं आप शत्रुओं को हाविका भक्षण करने वाले हैं हे hey मारुत गण यह दही मिश्रित शत्रु का भक्षण करने वाले हैं जो पाप हमने गांव में किए हैं हम उनसे मुक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं उनके लिए स्वाहा जो पाप हमने विभिन्न में किए हैं हम उनसे युक्त होने के लिए यज्ञ करते हैं उनके लिए स्वाहा जो पाप हमने सभा में किया है उससे मुक्त होने के लिए हम यजन करते हैं उनके लिए स्वाहा जो पाप हमने इंद्रियों से किए हैं हम उनसे मुक्त होने के लिए यजन करते हैं उनके लिए स्वाहा हे इंद्र आप शक्तिमान हैं आप देवों का पक्ष लेने वाले हैं आप हमारा नाश मत कीजिए आप महान हैं हवि को ग्रहण करने वाले हैं आप यज्ञ वाले हवि ग्रहण करते हैं हम मरुद गण की भी वाणी से वंदना करते हैं कर्मकर्ता वाणी के साथ मंत्र पाठ का कर्म करने की कृपा करें परस्पर प्रीति पूर्वक रहने वाले यजमान गण देवताओं के अनुष्ठान करके प्रस्थान करने की कृपा करें हे hey, जलप्रवाह आप नीचे की ओर बहने वाले हैं आप बहुत तीव्र वेग वाले हैं फिर भी धीमी गति से बहने की कृपा कीजिए आप देवताओं के प्रति किए गए पाप धोने के लिए पधारे हैं आप दुखदाई सत्रों से हमारी रक्षा करने की कृपा करें हे दरवि देवी आप पास स्थित अन्न से परिपूर्ण होने की कृपा कीजिए हे hey, दर्वी देवी आप इंद्र के ओर जाने की कृपा कीजिए इंद्रदेव सैकड़ों यज्ञ करने वाले हैं हम हवि रूप अन्न रस को आपस्मित में वेष्ट रहे हैं हे इंद्रदेव आप हमें हवि प्रदान कीजिए हम आपको प्रदान सफल करेंगे आप निश्चित हवि धारण कीजिए हम आपको अविष्ट फल देंगे हम निश्चय ही आपको हवि प्रदान करते हैं आप वे हमारे लिए अन्न प्रदान कीजिए आपके लिए स्वाहा यज्ञ ने यज्ञ को जो हवि पितरों के लिए प्रदान की है उसे पितरों ने स्वीकार कर लिया है स्वीकार करके उस हवि का सेवन भी कर लिया है स्वयं प्रकाशित ब्राह्मणों ने नई ऋचाओं से स्तुति शुरू कर दी है हे इंद्रदेव अब इस यज्ञ में पधारने के लिए हरे नामक घोड़ों को रथ में जोतने की कृपा कीजिए हे इंद्रदेव आप धनवान हैं आप सभी को अच्छी और समान दृष्टि से देखते हैं हम सब आपकी उपासना करते हैं आप निश्चय ही हम सभी के पूर्ण बंधु हैं आप स्तुति करने वालों के वश में रहते हैं आप उनकी स्तुतियों का अनुकरण करते हैं आप उनकी इच्छा पूरी करने के लिए रथ में हरे नामक घोड़ों को जोतने की कृपा कीजिए हम वीर पुरुषों की गाथाओं को गाने वाले मंत्रों से पितरों को आमंत्रण करते हैं हम पितरों को मन से बार-बार आमंत्रण करते हैं हमारा यह मन पुनः आए यज्ञ कार्य के लिए जीव लोक में पधारने की कृपा करें हम बार-बार सूर्य का प्रकाश देख सकें पितृगण पुनः हमारे मन को श्रेष्ठ कार्यों के लिए प्रेरित करने की कृपा करें ताकि हम जीव और घर वालों की सेवा कर सकें हे पितरों आप सोम व्रत वाले हैं हम आपके प्रति पितृकारे में मन और तन लगाए हुए हैं उसे धारण किए हुए हैं हम संतानवान सचित आपकी सेवा में लगे रहे हैं हे रुद्र यह आपका भाग है आप अपनी पत्नी अंबिका के साथ उसे ग्रहण करने की कृपा कीजिए आपके लिए स्वाहा हे रुद्र यह भाग आपके पासो चूहे आदि के लिए अर्पित है रुद्रदेव को हम लोगों की रक्षा करनी चाहे त्रंबक को हम की हमारी रक्षा करनी चाहे दोनों देव हमारे लिए आयुकारी हों दोनों देव हमारे लिए श्रेयकारी हों दोनों देव हमारे लिए व्यवसायों की बढ़ोतरी करने वाले हों हे रुद्र आप रोग निवारक औषधि के भांति कष्ट निवारक हैं आप हमारे घोड़ों के लिए औषधि प्रदान कीजिए आप हमारे व्यक्तित्व के लिए औषधि प्रदान कीजिए आप हमारे आजों के लिए अन्य पशुओं के लिए भी औषधि प्रदान करें आपकी कृपा से उनकी कुशलता चाहते हैं हे रुद्र आप तीनों दृष्टियों वाले हैं हम आपकी उपासना करते हैं आप जीवन में सुगंध फैलाने वाले हैं आप जीवन में पौष्टिकता बढ़ाने वाले हैं हम संरक्षण प्रदान करते हैं हम सांसारिक बंधनों से वृक्षों से अलग हुए फल के भांति अलग ही जाएं पर अमरता से नहीं हे रुद्र आप अपने बचे हुए हाविभाग को साथ लेकर मजबूत पर्वत पर जाएं आप अपना धनुष कपड़ों से ढक दीजिए आप कल्याण करने वाले हैं आप पर्वत को पार करके पधार जाएं जमदग्ने की तीन अवस्थाएं हैं कश्यप की तीन अवस्थाएं हैं देवताओं की तीन अवस्थाएं हैं हमारे भी तीन अवस्थाएं हैं आपका नाम ही शिव है धारदार शस्त्र के पिता हैं आपको हमारा नमन आप हमें कभी कष्ट ना दें हम आयु के लिए आपसे निवेदन करते हैं हम अन्न के लिए आपसे निवेदन करते हैं हम पोषण के लिए आपसे निवेदन करते हैं हम अच्छी संतान के लिए आपसे निवेदन करते हैं हम अच्छे वीर के लिए आपसे निवेदन करते हैं